योग क्या है ज्ञान योग कालातीत और देशातीत परम तत्व का यह अनुभव अपेक्षित रूप से वाणी और विचार से परे होना चाहिए क्योंकि जब केवल एक ही ब्रह्म है तो कौन किसके बारे में बोलेगा और सोचेगा वह व्यक्ति जिसने सचमुच में ऐसी स्थिति का अनुभव कर लिया है केवल वही सामान्य स्थिति प्राप्त कर लेने के बाद इस अनुभव स्थिति को प्रकट करने की चेष्टा मात्र कर सकता है लेकिन उसके लिए देश और काल की सीमाओं के भीतर रहते हुए उस तत्व का यथावत वर्णन करना संभव नहीं है बाह्य रूप से ज्ञानी की उच्चतम अनुभूति की स्थिति की तुलना प्रगाढ़ निद्रा की स्थिति से की जा सकती है क्योंकि जब सोया हुआ व्यक्ति जागता है तो वह सिवाय इसके कि वह पूर्ण रूप से विश्व को भूल गया था कुछ भी स्मरण नहीं कर पाता किंतु इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है क्योंकि परम तत्व को अनुभूत करने वाला साधक अपने अनुभवों से इतना उदात्त एवं परिवर्तित हो जाता है कि उसका प्रत्येक शब्द और कार्य साधना के बाद उसके उच्चतम ज्ञान और आध्यात्मिक प्रज्ञा का प्रमाण देने लगता है एक मूढ़ गहरी नीन्स होता है और जगने पर भी मूढ़ ही रहता है लेकिन जब एक ज्ञानी ज्ञान के ऊंचे शिखर पर आरूढ़ होने के बाद लौटता है तो वह दृष्टि संपन्न होता है और उसकी यह दृष्टि मानव मात्र के लिए अनमोल होती है यह प्राय पूछा जाता है कि क्या कोई आदमी उस अनुभव की स्थिति को कायम रख सकता है जब वह यह अनुभव करता है कि वह केवल शरीर या मन न होकर अनंत आत्मा है जब एक साधक शरीर बोझ का अतिक्रमण कर जाता है तो स्वभावतः उसके शरीर का अंत हो जाता है और यह देखा गया है कि सामान्यतः एक ज्ञानी उस परम सत्ता के अनुभव के बाद अपने उस विराट अनुभव को झेल नहीं पाता फिर भी शंकर की तरह कुछ अपवाद हैं जिन्होंने विराट के अनुभव के बाद भी मानवता को ऐसी स्थिति की उपलब्धि के साधनों की शिक्षा देने के लिए अपने उच्च विचारों को कायम रखा आत्माएं बंधन से प्राप्त अनंत मुक्ति को स्वयं तीन है जिसे उन्होंने दूसरों की मुक्ति दिलाने के लिए प्राप्त किया है उनके लिए उच्चतम अनुभव का द्वार हमेशा खुला रहता है लेकिन वे उस द्वार में प्रवेश करने से इनकार कर देते हैं जब तक वे उन लोगों को जो दुख से पीड़ित है और प्रकाश की तलाश में है अपने साथ न ले जा सके वे लोग बहुत बड़े सिद्ध भविष्य दृष्टा और संत हैं जो गहन अंधकार से मानवता को बचाने के लिए अपनी आत्मा की मसाल को जलाए रखते हैं वे वही लोग हैं जो साधारण जीवन जीते हुए कम से कम थोड़ी देर के लिए थके हारे संसार को अज्ञान की खाई में गिरने से रोकते हैं वे धरती पर भगवान के सच्चे प्रतिनिधि होते हैं